भक्ति के बारे में रज देखिए अच्छी बात कहें भक्ति ऐसी सुनो रे भाई भक्ति ऐसी सुनो रे भाई आई भक्ति तब गई बड़ाई भगती ऐसी सुनहूँ रे भाई आई भगती तब गई बड़ाई कहा भयो न छे रुगाए कहा भयो तपकी कहा भये न छे रुगाए कहाँ भयो तपकीने की कहाँ भय जो चरण पखारे कहाँ भयो जो चरण पखारे जलो तत्वन तत्व नीन्ह कहाँ भयो जो चरण पखारे जो जलो तत्व ने चिन्हे कहा भय जे मूल मुड़ो कहा तीर्थ व्रत किन्े कहाँ भय जो मूल मुण मुड़ाए कहाँ तीर्थ व्रत किन्े स्वामी दास भगतर सेवक स्वामी दास भगत ऋसेवक परम तु नहीं चीने स्वामी दास भगत ऋसेवक परम तु नहीं चीने हे भगती ऐसे सुनो रे भाई आई भगती तब गई बड़ाई कह रहे दास तेरी भक्ति दूर है कह रहे दास तेरी भक्ति दूरी है भाग बड़े सो पावे कह रहे दास तेरी भक्ति दूर है भाग बड़े सो पावे, पावे। तज अभिमान मेटिया पर तज अभिमान मेटिया पापड़ पिपलिको चुन खावे तज अभिमान मेटिया पर पिपलिक हो चुन खावे भगती ऐसी सुनू रे भाई आई भगती तब गई बड़ाई भक्ति ऐसी सुनू रे भाई भक्ति ऐसी सुनू रे भाई अच्छी बात है रेदास की भक्ति ऐसी है कि भक्ति आ पर मान बड़ाई सभी छूट जाती है क्योंकि भक्ति का गुण ही ऐसा है आपा मिट जाती है मान बड़ाई यदि मान बड़ाई को लेकर हम परेशान हैं दुखी सुखी होते हैं तो इसका मतलब भक्ति नहीं भक्ति का अर्थ है भक्ति विनम्रता लाती है भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने को सबसे छोटा समझता है कबीर साहब ने कहा है ना कि जगत गुरु में दास हूं विनय करूँ कर लो ये संसार वाले गुरु है संत क्या होते हैं? दास होते हैं दास भाव से उनसे नहीं लगना है वो जैसे है वैसे ही रहते तो जगत गुरु में दास हूँ विनय करूँ को लो नानक जी ने कहा कि नानक नन्हे हो ही रहो जैसे नन्ही दो और घास सब जल मरे दूब खूब का खूँ। अर्थात कहने का भाव कि आषाढ़ आएगा सावन आएगा तो बड़ी बड़ी घासें उग जाती हैं मोथा है और क्या क्या सब बड़ी बड़ी घासें लंबी लंबी घासें उड़ जाती है लेकिन जैसे अब गर्मी ऋतु आ रही है तो गर्मी आते ही देठ की दोपहरी में कोई घास दिखती है क्या केवल खेतों में दूब दिखलाई देता सब मोथा उगरा साई कोल जल के खास हो जाता उसी प्रकार से भक्ति ऐसी चीज है कि जब भक्त को मूल तत्व का बोध हो जाता है तत्व केवल एक ही है जो उस तत्व को जान जाता है वो अपने को छोटा ही समझता है इसलिए कहें कि भक्ति ऐसी सुन रो भाई आई भक्ति तब तो गई बड़ाई जहाँ भक्ति का प्रवेश हुआ तो मान बड़ाई सब गायब अमान करो चाहे अपमान करो उससे क्या लेना देना? ले मान अपमान तो बाहर का ना है यदि हम लेते हैं तब वो हमारे पास आता है यदि कोई बुरा हमें कहता है हम ले बै नहीं करेंगे कहते रहो कोई निंदा करता है हमसे उससे मतलब ही नहीं है बकने दो ये भक्ति का लक्षण है यदि हमारे अंदर मान अपमान आ जाए बड़प्पन रहे आपा रहे तो भक्ति कहाँ अभी तो आप अपने को बड़ा समझ रहे हो भक्ति का गुण ये नहीं है। इसलिए कहते हैं भक्ति ऐसी सुनो रे भाई आई भगत तब गई बड़ाई जब भक्ति आ जाती है तो बड़ाई चली जाती है जो सबसे छोटा होता है वही तो सबसे बड़ा होता है है ना? जो सबसे बड़ा होता है वही तो सबसे छोटा होता है क्योंकि कहा गया नहीं संसार और अध्यात्म जस्क विरोधी है उल्टा है इसलिए जब भक्ति आ जाती है जब मूल तत्व का बोध हो जाए तो अपने को छोटा सा समझता सबको परमात्मा ही तो समझता है चीटी में भी परमात्मा है ये भी समझ लेता है वो भी मान लेता है छोटा तो हो गया तो कहा भयो नाचे और गाए कहा भयो तब कीन है आगे वही बात करें कि कहा भयो नाचे और गाए भक्ति बजाकर भक्ति करके लोग नाचते हैं गाते हैं और क्या करते हैं कहा भयो मारे तपस्या कह के शरीर सुखा डालते हैं है ना कहा भयो तब कीनो कहा भयो जो चरण पकारे और चरण भी पकारते पकारते लोग कुछ एक लोगों की जिंदगी व्यतीत हो जाती है लेकिन यदि इन सब के बावजूद भी तत्व बोध नहीं हुआ जो मूल तत्व है जो परमात्मा तत्व है जो निर्वाण तत्व है जो नाम है उस नाम से संबोधित किया गया है इशारा किया गया है यदि उस तत्व का बोध नहीं हुआ तो सब बेकार सब बेकार चाहे जो कुछ करो उसके मूल में है तत्व ज्ञान यदि तत्व जो मूल तत्व एक है क्योंकि तो तत्व एक ही है और उस तत्व का यदि हमें ज्ञान नहीं हुआ तो सब कुछ क्रिया कला बाहर बाहर का है सब समाप्त कोई मतलब नहीं निकला कुछ पुण्य बन सकते हैं लेकिन बंधन में तो रहना ही तो इसलिए कहा इन्होंने कि कहा भयो जो चरण पखारे जो लो तत्व न चिन्हे जब तक नहीं समझ में आया मूल तत्व क्या है निर्वाण क्या है नाम क्या है सदगुरु क्या है ये समझ में नहीं आया तो सब बेकार है लेकिन हाँ यही सब चीजें हैं बाह्य साधना ही धीरे धीरे उसे अंतर्मुखी साधना में ले जाती है और अंतर्मुखी साधना करके फिर वह उस जो है शून्यता को प्राप्त कर पूर्णता को प्राप्त करता है ये सब सहायक हैं मार्ग के लेकिन जिंदगी भर मार्ग में ही पड़े रहो तो मंजिल पर कब पहुंचोगे जिंदगी भर यदि मार्ग पर ही पड़े रहो तो मंजिल पर कब पहुंचना है इसलिए इन्होंने कहा कि जौन तत्वनिधि ने सभी क्रियाकलाप जो भी करते हैं ध्यान साधना सत्संग ये सब बाह्य चीजें लेकिन यही बाह्य चीजें हमें अंतर में ले जाती हैं और अंत में मूल तत्वों का बोध भी हम करते हैं पूर्ण श्रद्धा विश्वास और समर्पण यदि हम सदूर के प्रति रखते हैं तब कुछ एक लोग हैं ऐसे भक्त वो जिंदगी भर गुरु के पास रहेंगे लेकिन मतलब नहीं निकला नहीं जान पास रह तो दूर भी हो जाती विचारों के चलते मन के चलते तो इस प्रकार से सभी चीजें उचित हैं अपने जगह पर लेकिन उनका मूल लक्ष्य इन सब चीजों का यही है तत्व ज्ञान और तत्व केवल एक के ही वह है निर्वाण कहा भयो जो मूल मुड़ आयो कहा कीने स्वामी दास भगत और सेवक परम तत्व तो नहीं चीने ये बात देखिए ये संसार के आडंबर पर बोले हैं कि कहा भयो जो कुछ लोग साधु मूल मुड़ाई देते हैं पूरा चंडुल बना के टीका त्रिपुर्ण माला पहन के भगत बन जाते हैं कहा भयो जो मूड़ मुड़ाए कहा तीर्थ व्रत कीने कुछ एक लोग साधु हैं तीर्थ व्रत में जिंदगी खपा देते हैं हरिद्वार काशी प्रयाग मथुरा गंगा सागर क्या क्या अब उनको एक अहंकार रही है हम तो पुल तीरथ कर ले जानते कुछ नहीं है तत्व की पहचान नहीं है स्वामी दास भगत और सेवक स्वामी माने गुरु चेला सा ऐसे लोगों के गुरु चेला सभी परम तत्व नहीं चिन्हें यदि उस परम तत्व परमात्मा तत्व उस मूल तत्व को उस नाम निर्माण को नहीं जान पाए सब बेकार भक्ति कहाँ हुई ये बेकार है कह कर रेदास तेरी भगत ही दूरी है भाग बड़ी सो पाव है जी कहते हैं कि ये भक्ति तुम्हारी भी बहुत दूर है ऐसी भक्ति करने वाले अभी तत्व से बहुत दूर है भाग बड़े सो पाव है जिसकी बहुत बड़ी भाग होती है वो तत्व की जानकारी करता है उसी तत्व का बोध होता है तद ये विमान मेटी आपा पर पिपलिक हो चुन खाव क इसके लिए जो अभिमान है जो अहंकार है जो आपा है घमंड है वो सब छोड़ दो पिपलिक हो चुनखावे पिपलिक चीटी को कहते हैं पिपलिका बनाते हैं चीटी अब चीटी क्या है चीटी बनकर तुच्छ बन जाओ चीटी को छोटा ही जीव कहती चुन चुन खाओ देखो हमेशा दाना चुनती रहती है चुन चुन खाओ एक ही ध्यान उसका रहता है है ना ऐसी चीटी बनकर के क्या है उस अमृत रस का पान करते रहो चुन चुन खाते रहो बस सदगुरु द्वारा दिए गए वचन और दिव्य प्रकाश का अनुभव करो चुन चुन खाओ पूर्ण हो जाएगा तो यह कहने का भाव है कि ये अपमान मान अपमान से ऊपर उठो अहंकार को छोड़ दो तब धीरे धीरे आप उस तत्व को जान पाएंगे अच्छी बात कह कहा जाए परम संत में संत शिरोमी कहा जातों में संत संत शिरोमी